तो श्लोक का उच्चारण हुआ था श्लोक देखिए उसके बाद यथा संभव उसके परसवें अध्याय का प्रथम श्लोक भगवान ब्रह्मा है निर्गुण निराकार है उसका नाम ईश्वर पढ़ता है अंतर्यामी पढ़ता है तत्व है का मतलब ये अक्षर नहीं भगवान बादशाह ने वहां तीन अर्थ किया है न क्षर अक्षर क्षर का मतलब नाश।, नाश नाश दो प्रकार से माना जाता है एक गुण से नाश होता है एक स्वरूप से नाश मान लीजिए ने घड़ा बना दिया अभी घड़े के एक गया। वो आके दंडा मार दिया वो घड़े का तो ये तो सुल अथवा आपका कपड़ा सफेद था उसमें लाल रंग दे दिया पहले वाला जो वस्त्र है अभी हो गया लाल वस्त्र वस्त्र वस्त्र अब नष्ट नहीं हुआ किंतु में पहले जो रंग था गुण वो नष्ट हो गया अल आपका दीवार पहले सफेद बाद में आप उसमें घेरू बोल दिया लाल हो गया ये गुण था नाश परमात्मा नाश इसलिए नहीं है निर्गुण है मैं कोई गुण नहीं है जितने जितने गुण होते हैं उतना उतना स्थूल माना जाता है देखिए पृथ्वी में पांच गुण हैं अपना ये गुण है रस रोबर वाले रूप है स्वर्ष है पृथ्वी का गंध हो गया जल का रस हो गया अग्नि का धूप हो गया वायु का स्वर्श हो गया आकाश का शब्द तो पांच गुण होने से पृथ्वी सबसे जल में एक गुण कम हो गया कम सा? तो पृथ्वी के अपेक्षा सूक्ष्म है अग्नि में दो गुण कम हो गए इसलिए अग्नि में गुरुत्व नहीं रहता है गुरुत्व तो दो में ही है गुरुत्व तो मतलब भारीपन पान ग्रेविटेशन आजकल बोलते हैं तो प्रति में और जल में अग्नि में अब कितने भी जला के दबा दीजिए ऊपर ही जाती और वायु में जाने पर वह तीन गुना कम हो गए दो ही रंग शब्द और स्वच्छ इसलिए वायु को हम नहीं देख सकते आकाश में एक ही गुण है परमात्मा में कोई भी गुण नहीं निर्गुण है तो निर्गुण होने से है। और निराकार होने से उसका कोई आकार नहीं है आकार होता है सवय पदार्थ का निवय पदार्थ का आकार आकार होने आकृति विशेष अलग अलग अवयवों से जुड़ करके बनता है वो तो आकार है। होने से वो स्वरूप नाश भी नहीं तो इसलिए अक्षर का मतलब अक्षर अक्षर दो हो गया स्वरूपता और गुणता अथवा अक्षणात्ते उसमें कोई घाव नहीं होते परमात्मा घाव किसके स्वरूप में हमारे शरीर में विचार कर दीजिए घाव शरीर का धर्म है।, में में है कारण शरीर में होता है नहीं तो परमात्मा में कहा से होगा स्थूल शरीर का इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा का नाम है अक्षय उस तत्व को तत्वित पुरुष प्राप्त करता है ज्ञानी पुरुष है किसको प्राप्त करता है निर्गुण निराकार है पुरुष देखिए प्राप्त का मतलब ये नहीं प्राप्त प्राप्ति प्राप्ति की प्राप्ति दो होते हैं ना एक अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति।, प्राप्ति।, प्राप्ति प्राप्ति की प्राप्ति दोनों में क्या अंतर है जहाँ अभाव है आपका पास अभाव को हटाना ये अप्राप्ति की है, अज्ञान को हटाना प्राप्ति की है, ये दोनों में अंतर है जैसा किसी के पास मोबाइल नहीं है मतलब मोबाइल का अभाव है आप मोबाइल खरीद के आप उस अभाव को क्या किया हटा दिया तो अब प्राप्ति की प्राप्ति हो और कभी कभी क्या होता है चश्मा है इधर उठाई के ऊपर रख दिया किसी का आदत होता है ऐसा उठा दिया ऐसा रख दिया बाद में थोड़े समय में ढूंढ रहे क्या ढूंढ रहे चश्मा ढूंढ रहे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है दूसरा व्यक्ति कहते क्या ढूंढ रहे हो अरे चश्मा चश्मा तो इधर है मिल गई मिल गई वहाँ अज्ञान की निवृत्ति यही तो भेद है अज्ञान की निवृत्ति है वो प्रा एक संत हो गई तो बोले अभी भी एक बार क्या बवा टॉर्च लेके ढूंढ रहे तुमने पूछा समझे यार ढूंढ रहे वो तो टॉर्च को ढूंढ टॉर्चे से ढूंढ रहे टॉर्च ढूंढता हूँ हाथ में टॉर्चे भी जला है ढूंढ रहे टॉर्च अज्ञान के द्वारा हम लोग भूल गए तो कहने का मतलब है ज्ञानी प्राप्त करता है किसको निर्गुण निराकार अक्षर चाहे तो जीवन मुक्ति अवस्था में हो अथवा ये हो गया और वही जो निर्गुण निराकार तत्व है सृष्टि करने में प्रारंभ होता है माया विशिष्ट होता है ईश्वर भरता उसी का नाम है अज्ञात ब्रह्मा देखिए वो ज्ञात हो गए अज्ञात ब्रह्म कहा थे? अज्ञात हम तीसरे अवस्था में जाते हैं अर्थात तीसरे मंजिल में तीसरे अवस्था मतलब सुशोभती है गए थे कहा तो गए थे ना? में यही पूछा था अजात शत्रु ने त्रिप्य बालक से कहा गए थे और कहाँ से आया था गए थे क्या बोल था नहीं गए तो जागृत का स्मरण होना चाहिए होता है लोका लोका भवती पिता अपिता भवती माता अमाता भवती वहीं किसी को कुछ पता नहीं माता को ये पता नहीं मई किसकी माता पिता को ये बताने में मैं इसका पिता अधिक क्या कहे सन्यासी को ये बताने में मैं सन्यासी हूं या नहीं चोर को ये बताने में चोर हूं अथवा नहीं क्यों कारण क्या है कहा गए थे हम हम गए थे भी नहीं ना आए थे मतलब ये दो शरीर में हमारा जो लगाव है तादात में है छोड़ दिया शरीर और सूक्ष्म शरीर जागृत अवस्था में इन तीनों शरीरों के साथ संबंध रहता है विशेष रूप से जो अन्न है माता पिता से प्राप्त हुआ इसमें तादात में होने से ज्यादा दुखी जागृत में ज्यादा दुखी रहता है अधिक से अधिक एक इक इक्का धोखा कोई सुखी होगा नहीं तो दुखी ही धोखी है स्वप्न में जाते हुए एक तादात में एक अटैचमेंट एक लगाव छोड़ दिया गए वहां दो रहेगा सूक्ष्मों के कारण है तो इसीलिए वहां भी भेद दर्शन है जैसे जागृत में है वैसे स्वप्न में तो शुद्धि में जो जाते हैं वह दो शरीर के साथ लगाव नहीं होता है कारण में रहता है इसलिए अज्ञात ब्रह्म के साथ एक ही भाव सौम्य सदा, सदा संपन्नो तो बोल संपन्न हे प्यारे पुत्र उस अवस्थता में हरेक जीव अपने स्वरूप के साथ एक ही भाव होते है अपना वास्तव स्वरूप है यथात किन्तु अज्ञान के साथ जहा जाने के बाद भी हम कहा से आए पता नहीं लगता है अज्ञान के कारण जाए तो सारे जीव जो सुषुप्ति में जा रहे हैं ये अज्ञात ब्रह्म के साथ केवल एक पर्दा मात्र है दोनों का भी तो ज्ञानी प्राप्त करता है निर्गुण निराकार सारे हम लोग सुषुक्ति में जाते हैं अज्ञान में सा और उपासक है अहंगरो उपासक तीन प्रकार की उपासना मानी है कर्मांगब्ध उपासना प्रत्येक उपासना और अहंगोपासना जो अहंग्राम अहंग बोल तो मेरा इष्ट और मई दो नहीं अहमेव स्वामिति भाव है भगवान वाशाक सौंदर्य लहरी में बता रहे तू ही मई अभेद। तो अहमग्र उपासक है को हिरण्य गर्भ को अर्थात कार्य ब्रह्म को तो तीन बता दिया जीवन पुरुष हरे प्राणी और उपासक तो इसलिए यहां भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं भगवान शब्द माया विशिष्ट को लेकर होता है वो भी स्त्रीय प्रयोग कर रहे हैं अविद्या विशिष्ट देखिए जहां भी सृष्टि का प्रकरण आता है देखिए तस्माद, तस्माद आत्मा आकाश संबोधा आकाशात आकाशा वायु वायु अग्नि अग्निहा अग सृष्टि का प्रकार है देखिए तस्माद्वा एत आत्मना प्रयोग कर रहे हैं आत्मा मतलब निर्गुण निराकर का देखिए एक आत्मा है आत्मा तो एक शब्द है उस आत्मा के सामने आप परम लगा दीजिए क्या होगा परमात्मा उसके सामने जीव लगा दीजिए जीवात्मा तो परम लगाने से परमात्मा पद का वाच्य हो गया जीव लगाने से तम पद यहाँ से भेज लो तो परम को हटा दीजिए जीव को हटा दीजिए बचेगा क्या आत्मा है। सारे श्रुति में आत्मा का ही निरूपण है आत्मा का मतलब निरूण निराकर का वाचा तो का प्रकरण में आत्मा से बता दे वो माया विशिष्टी है विद्यारण्य स्वामी जी ने बता दें बिना अविद्या से माया से दृष्टि नहीं कर सकता इसलिए यहाँ बता रहे श्री भगवान वाचा भगवान बता रहे। अच्छा भगवान किसको कहते आज आजकल बहुत भगवान मिलते हैं ना सब अमुक भगवान है करके बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं भगवान करके किन्दु भगवान कहते किसको क्या भगवान का लक्षण उसमें थोड़ा तो घटना चाहिए ना? इसलिए वहां बता दिया विष्णु प्राण में ऐश्वर्य समग्रश धर्मश्रेय वैरांग्य मोक्षित अथवा ग इंगे का नाम है भग किसका समग्र हैगसमग्रोट मोटा सारा जो संपत्ति है जिसके पास है। लोग में थोड़ा सा ऐश्वर्या ने बंद वो तो करोड़ोपति है बहुत बड़ा धनी है कहा थी किन्तु सारा जो ऐश्वर्य जिसके पास और समग्रश धर्म सारा धर्म जिनके पास समग्र यश और समग्र जो श्री और पांचवा है वैराग्या समग्र वैराग्य वैराग्य इसलिए है भगवान कार्य ने विवेक चुड़मणि में बता दिया है ये मोक्ष लक्ष्मी है मोक्षरूप महल में, में यदि आपको जाना है जीव रूप पक्ष को तो अंग चाहिए बोध वैराग्य बोध और वैराग्य जैसा पक्षी के दो पंख होते हैं पंख के बिना पक्षी नहीं उड़ सकते वैसे ही जीवरूप पक्षी मोक्षरूप महल में तभी उड़ सकते बोध और वैराग्य तो ये सारा वैराग्य है जिसके पास है वैराग्य के बिना आप उस तत्व को प्राप्त नहीं वैराग्य में वयम भंजेरी भी बोल रहे हैं। तो क्या हम लोगों के अंदर वैराग्य नहीं है क्या तो सारा वैराग्य परमात्मा से हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए वहां वैराग्य का भेद किया है चार प्रकार का सबसे पहले यतमान संजय ये वैराग्य का प्रथम तो संघ किसको कहते हैं किसका नाम है जैसा ये संसार नाशवान है संसार को प्रकाशित करने वाला संसार को बनाने वाला एक तत्व नित्य है व्यापक है उसके खोज में गुरु के समीप में जो जाते हैं, उस तत्व तो को जानने के लिए इसका नाम है यतमान संजय नाम कौक ये तो सबके पास है आगे लेके दूसरी सीढ़ी है उसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा व्यतिरेक मतलब अलग करना छांटना जैसा हम बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीद करते हैं अच्छे और खराब दोनों को अलग करते हैं ये अच्छा है खराब है अच्छे को ग्रहण करते हैं खराब को त्याग देते हैं। वैसे ही हमारे अंदर ये है छे रिपोपड़े काम ग्रोथ आदि सबके अंदर रहेगा ऐसा नहीं यदि जन्म लिया है सबके अंदर रहेगा तो वहाँ हम विचार नहीं करते हैं। पहले हमारे अंदर कितने काम गुरुदाजे थे गुरु के पास जाने के बाद साधना करने के बाद क्या उसमें कोई कटौती हुआ अथवा घट गए अथवा नहीं घट गए यदि नहीं हट रहे क्यों नहीं हट रहे कारण क्या है उसको कैसा हटावे कैसा अलग करें? ये जो विचार है इसी का नाम है विद्रेक ये नहीं हो रहे पहले तो सबके पास है ये किसी किसी के पास रहता है हम दूसरे के दोष तो देखते देख को ये गलत कर रहा है वो वैसा कर रहा है वो वैसा मेरे अंदर क्या दोष है वो मैंने खोज रहा और यदि है कैसा हटाएंगे वो विचार नहीं करते दूसरे के विषय में हम लोग टीका करते मनुष्य के आधन अपने ऊपर दूसरे का दोष देख रहे हैं हम लोग ठीक है अच्छी बात बचने के लिए किंतु तो अपने अंदर विचार चाहिए इसको कहते हैं व्यतिरेक नाम करना तीसरा है एक कहते हैं एकेंद्रिय का मतलब यह है बाह्य जो विषयों में कोई इच्छा नहीं सारे इंद्रियों को समेट दिया उन्होंने आख आग कोई सुंदर रूप देखना नहीं चाहता है कान कोई शब्द नहीं सुनना चाहता है तो इंद्रिया कोई स्वच्छ नहीं चाहता सारे समेट दिया किंतु अभी मन में एक वासना पड़ी है सूक्ष्म वासना वासना भी दो प्रकार की मानी है रूप एक अनात्माषेक वासना एक आत्मा आत्माभिषेक वासना अनात्मा विषेक वासना को पुनः दो भाग किया है वासना और शुभ वासना अशुभ वासना को पुनः दो भाग किया है वासना और देह वासना। शरीर के प्रति जो रहता है मोहा वो देह वासना संसार में जो रहती है यश कीर्ति के प्रति और वासना। तो अशुभ वासना, अशुभवासना वासना का एक हो गए अशुभ वासना अशुभ वासना हो गए दो देह वासना और वासना। उसको कई सहटा भी वासना में दूसरी एक वासना है ना कौन सी शास्त्र वासना शुभ वासना है, तो वासना है तो। और शुभ वासना के द्वारा इन दोनों को हटा दीजिए अर्थात तो शास्त्र वासना के द्वारा लोकवासना और देहासना अपने हटा दिया ऐसा मान लीजिए दो पैर में कांटे लग गए दो तो। कांटे को निकलेंगे वैसा जंगल में जा रहे हो कांटा तोड़ दिया दिया दिया इन कांटों को हटा दिया। उसके उस को उसके बाद आप उस नहीं इस कांटे के द्वारा इनको हटा दिया। चलो इसको करके उसको भी हैं शुभ वासना जो शास्त्र वासना है उसके द्वारा अशुभ वासना को हटा दीजिए और उसके बाद शुभ वासना को ए न्यक्तम तद भी त्यजे तभी केवल आत्मा प्रकार वासना आत्माकार वासना इसको शुभ वासना, तो वासना, वासना कहते हैं, तो शुभ वासना वासना कहते हैं तो इसीलिए ये जो सारी बाह्यभिषेक वासना जिसकी समाप्त हो गई केवल मन में पड़ी है भी समाप्त नहीं हुई एकेंद्रिय पहले हो गया या यदमान संज्ञा वैराग्य के दूसरे अवस्था है विद्रेक संज्ञा तीसरी हो गए एकेंद्रिया एक केवल मन में नहीं और उसके बाद उसको भी हटा दिया उसको बोलते वशीकार संज्ञा मन से भी हटा दिया ऐसा सारा वैराग्य जिसके पास है वो भगाए हमारे पास थोड़ा सा है इसलिए समग्र वैराग मोक्ष का नाम है भग का और वहाँ मथु प्रत्यय हो गया भग है जिसके पास भग का मतलब छ हो गए कम कम समग्र ऐश्वर्य समग्र धर्म सारा यश सारा जो श्री और वैराग्य और मोक्ष। इच्छे का नाम है विष्णु पुराण। ओ है जिसके पास उसको कहते हैं भगवान और दूसरा एक अर्थ किया है वहाँ पुराण में अगतिं गतिं वेत्ति भूताम गतिम्य विद्यम अविद्यवाचो भगवान उत्पत्ति सारी जगत की उत्पत्ति सामान्य एक मकान बनाता है व्यक्ति उसके लिए कितना माता माता मारी करना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है तो यह सारा जगत को जिसने बना दिया एक नहीं चौदाह लोग एक ब्रह्मांड ने अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं सारे उसको मैंने उत्पन्न किया उत्पन्न किया उसके बाद विनाश भी करना है श्रंगार करता है ना वो अंतिम में अर्थात संगार का मतलब प्रलय प्रलय भी चार प्रकार का होता है एक नित्य प्रलय दूसरा नैमित्य प्रलय तीसरा प्राकृत प्रलय और चौथा है आत्यंतिक प्रलय नित्य प्रलय कहते हैं सुषुप्ति को प्रतिदिन हम सुषुप्ति में जो जाते हैं नित्य प्रलय मृत्यु को भी नित्य प्रलय माना है सौ के बाद हमारा जो प्रारंभ समाप्त होता है वही मृत्यु और कोई मृत्यु नहीं है ये भी नित्य प्रलय और नैमितिक प्रलय उसको कहते हैं ब्रह्म का एक दिन के बाद रात्रि आती ब्रह्म का एक दिन कितना बड़ा है गीता में पीछे बताए सहसत्र युग पर्यंत चार युग है ना? सत्य युग त्रेता द्वापर कलयुग चार लाख बत्तीस हजार उसका दुगुणा मतलब आठ लाख चौसठ हजार बन जाएगा त्रेता बारह लाख के ऊपर हो जाएगा और सत्या अठारह लाख से ऊपर तो ये चार युगे एक हजार बार मतलब चार अरब बत्तीस करोड़ कुछ दिन होते हैं पदमापुराण ने बता दिया है उतना ब्रह्मा जी का क्या है एक दिन है उसके बाद जो आती है रात्रि ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होकर जो रात्रि आती है उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय नैमित्तिक प्रलय में सारा जगत नाश नहीं तो तीन लोग भूर भुआ स्वाहा ऊपर के सात लोग है ना भूर भुआ स्वाहा महाजना तपा उनमें तीन लोग नाश होते नैमित्तिक ये हो गया आपका दूसरा प्रलय तीसरा प्रलय है प्राकृत प्रलय अथवा उसी का नाम महाप्रलय भी कहते हैं ब्रह्मा जी की अर्थात हिरण्य घर में मतलब हिरण्य कार्य ब्रह्मा क्योंकि हमारे पास तीन ब्रह्मा पड़े हैं ना अक्षर ब्रह्मा कारण ब्रह्मा कार्य ब्रह्मा यहां ब्रह्मा शब्द से लेना कार्यक्रम हिरण्यकर्म उसकी सौ साल समाप्त हो जाती जैसा हमारे सौ साल समाप्त होती है वैसा तभी उसको बोलते है प्राकृत प्रलय तो तीन हो गया नित्य नैवित तीन प्रलय में भी जीव मुक्त नहीं हो सकता भले पड़े रहेगा क्त नहीं होता है चौथा प्रलय है आत्यंतिक प्रलय आतिक प्रलय गीता में भगवान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी बस्मसा ज्ञान रूप अग्नि है अविद्या है कारण है उसको नष्ट कर देता है तभी आत्या उसके बाद जन्म इसलिए हम बता रहे हैं उत्पत्ति विनाशन च प्रल कि भूताना सारे प्राणियों के और आगतिम गतिम हम लोगों को पता नहीं हम कहाँ से आए हैं पहले क्या कर्म किया था इसलिए मनुष्य शरीर मिला है कोई पता नहीं यहाँ से कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं तो भगवान को पता है कि जीवात्मा कहा से आया है इसने पहले क्या कर्म किया था अभी क्या भोगेंगे और यहां से कहा जाएंगे सब पता है क्योंकि वह अंतरियामी अच्छे को भी जानता है खराब को भी जानता है सबको जानता है इसलिए बता रहे पूता नाम अगतिम ग विद्या को भी वो जानता है और अविद्या को भी जानता है अर्थात विद्या और अविद्या इनमें क्या भेद है एक ही जो माया है उसकी दो शक्ति है अविद्या का लक्षण क्या है ना माया का अनादि अनिर्वचनीय सती आवरण विक्षेपा शक्ति आश्रय अध्यास कारणत्व ये लक्षण क्या है एक क्या है अनादि अनादि समझ रहे हैं ना जिसका कोई कारण नहीं ऐसा तो अनादि माना है शास्त्र में है ना अनादि माना है जीव एशा विशुद्ध चित्त जीव जीवएशा विशुद्धचि तथा जीवेश अविद्याचिगा षडस्माकम् अनादाय ये छे अनादि सबसे पहले जीव दूसरा ईशा जीव जीवईशा विशुद्धि शुद्ध चैतन्य जीवएशा विशुद्धचि तथा जीवेशयोर्ता जीव और ईश्वर में जो भेद है चौथा हो गया पांचवा हो गया अविद्या छठवा हो गया अविद्या और चैतन्य के साथ संबंध षड अस्माक अनादय छ को अनाधिमान तो जगत को अनादि कैसा कहा दिया संसार को भी मानते मानते हैं हैं ना सृष्टि है मानते हैं ना सृष्टि तो इसमें आई नहीं इसलिए ये स्वरूपता अनादि है जगत है प्रवाह रूपेण अनादि बीज अंकुर बीज अंकुर इस प्रकार तो इसलिए वहा अविद्या का लक्षण किया अनादिंग और अनिर्वचनीय अनिर्वचनी का भी अर्थ क्या है भगवान बादश्य का भिन्न सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं सत असत दोनों भी नहीं है और सवयव भी नहीं निरवय भी नहीं और भिन्न भी नहीं है परमात्मा से अभिन्न भी नहीं ये विलक्षण वर्णन नहीं कर सकते है अनिर्वचन तो अनागी अनिर्वचनीय सती आवरण विक्षेप शक्ति एक आवरण शक्ति है और दूसरी विक्षेप शक्ति तो आवरण विक्षेप शक्ति द्वयास और अध्यास का कारण है ये है अज्ञान का लक्षण अभी हम दो शक्ति लिखा है क्या नहीं एक आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति हो गई तमोगुण का विक्षेप शक्ति हो गई सत्वगुण की शक्ति कहा गई तो इसलिए वहां विद्या शब्द प्रयोग किया अविद्या हो गई एक ही माया में दो शक्ति है आवरण और विक्षेप अविद्या में डालती है और सत्वगुण की शक्ति है ज्ञान शक्ति कहा दिया है उसी का नाम है मुंडक उपनिषद में परा विद्या कहा गया है उसी को यह ब्रह्म विद्या कहा गया है उसी को आत्मा विद्या भी कहा दिया है उसी को गीता में नवे अजय में राज विद्या कहा दिया है। विद्या राजोग करके ये है माया का ही सत्व गुण की कार्य तो इसलिए हम बता रहे वे विद्याम अविद्या विद्या को भी प्रकाशित कर रहे अविद्या को भी वही प्रकाशित कर रहे चलो कुछ समय के लिए भगवान को रख दीजिए किनारे अभी आएंगे तो बोलते मैं अज्ञानी हूँ बोलते हैं कि नहीं इसी से पूछे मैं अज्ञानी मैं अज्ञानी हूँ बोल रहे उस अज्ञान को किसने प्रकाशित किया हाँ? आप अज्ञान का दृष्टा बने क्या नहीं उस समय मैं अज्ञानी हूँ वो मैं अज्ञानी हूं ज्ञान किसको हो रहे मुझे अतः मैं अज्ञानी को देख रहा था यही गड़बड़ हो रहे देखिये हम लोग अज्ञान को देख रहे हैं को प्रकाशित कर रहे हैं कितु मई अज्ञान इसके जीव की सात अवस्था आ गई, उसमें कोई भी अवस्था नहीं है अज्ञान का दृष्टा है, किंतु अज्ञान मेरा मान लिया उसके बाद सात अवस्था मानना पड़ेगा उसको हटाने के लिए सारा शास्त्र विचार सब करना पड़ेगा वास्तव में हम दृष्टता है अज्ञान का देख रहे इसलिए हम बता रहे विद्या अविद्या दोनों को प्रकाशित कर रहे का नाम है भगवान का दिया। या तो षड ऐश्वर्य जिसमें है षड बता दिया सारा संपत्ति अथवा जगत की उत्पत्ति स्थिति लया संगार विद्या अविद्या को जानता है अथवा अन्य पुराण में अर्थ किया था भगवान कितने अक्षर है, वा? भा -वा चार है ना का का अर्थ है यता अर्थ है वहाँ यता गाका यूता जिससे सारे जो प्राणी जगत उत्पन्न हो रहे वो भगवान ग का अर्थ है गच्छ अंतिम में जाके लय जिसमें हो रहे उसके बाद कौन है व आ गया व कहे वसंती यूतानी स्थिति हो गई तो भ ग भा मतलब उत्पत्ति गा मतलब लय वा मतलब स्थिति ये हो गया भगवान का स्वगुण स्वरूप हो गया उसके बाद एक ना लगा दीजिए भाषम नहीं है क्या नहीं है उत्पत्ति भी नहीं है लय भी नहीं है और स्थिति भी नहीं है मतलब क्या हो अक्षर भगवान के बाद ना लगा दे भा बोल तो भवंती यत गच्छी और वसंती यत्र ये तीनों जिसमें नहीं है तभी जाके वो भगवान अक्षर बनता तो इसलिए हम भगवान वाचा भगवान बता रहे हैं अच्छा ये बता दीजिए भगवान भगवान हम बोलते क्या देखा है क्या हम लोग है क्या भगवान है? भगवान है क्या नहीं आ? देखा है क्या तो बैसा बोल रहे हैं जब तक हम जीव भाव मानते हैं अपने को तब तक भगवान को मानना ही पड़ेगा हमारे अंदर इनके जीव भाव नहीं भगवान भी नहीं छे अनादि बताया था ना भी जीव ईशा शुद्ध अचित उसमें पांच है अनादि है किंतु शांत है जीव भी अनादि है किंतु शांत है और ईश्वर भी अनादि है शांत है तीसरा बताया विशुद्ध चित्त उसी का नाम है अक्षर ब्रह्मा उसी का नाम है निर्गुण निराकार अनादि भी है अनंत भी है जीव ईशा विशुद्ध तथा जीवेश विदा अनादि है किंतु शांत है अविद्य भी अनादि है शांत है अविद्या और चैतन्य का संबंध भी शांत तो एक को जान ले आप उसके बाद पांच क्या सब इसलिए जब तक जीव भाव हम मान रहे तब तक आपको ना माने तो भी आप ईश्वर को मान रहे तो यदि हाय भगवान क्यों तो नहीं देखता है इस पर? तो शास्त्र में उसको आठ कारण वस्तु तो होने पर भी वस्तु तो नहीं दिखती। अति दूराप्या इंद्रियाघाता मनो अनावस्था सौक्ष्माता अभिभवाद समान अभिहारश्च आठ कारण है अति दूरा कोई वस्तु है मान लीजिए आपसे पूछ हरिद्वार में गंगा जी है क्या नहीं क्या कहेंगे ठीक रहे क्या है तो ठीक ना चाहिए गंगा जी है तो आपको उपलब्ध होना चाहिए ना? तो क्या कहेंगे आप अरे ये बहुत दूर है इसलिए नहीं इसका मतलब गंगा जी नहीं है नहीं कह सकता तो बद्रीनाथ नहीं है कहेंगे क्या तो अति दूर हो गया इसलिए भगवान हमारे से दूर से भी दूर है तद दूर है तदवंतिक इस अवश्य में बोल रहे इतना दूर है इतना दूर हो गया पता नहीं है समीपु तो इतना दूर हो गया इसलिए होने पर भी अति दूरा दूसरा कहा दिया अति सामिप्यार कोई भी वस्तु अत्यंत निकट हो जाते हैं तभी भी हम उस वस्तु को नहीं पहचानते जैसा मान दीजिए माता लोग ही आंख में काजल लगाते हैं, पलक के अंदर क्या वो आंख से देखता है क्या देखना हो तो आईने में देखना पड़ता है इतना समीप में है तो भी नहीं देख अगर आप बढ़े पुस्तक समीप समीपी करके नहीं तो अत्यंत नजीक होने पर भी उस वस्तु को हम अवहेलना करते उपेक्षा करते परमात्मा से अतिरिक्त अत्यंत कोई नजीक नहीं है नहीं क्योंकि हमारा स्वरूप है अंतरिया में तो भी क्या हुआ वो उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं दूसरा कारण अत्यंत समीप होने पर भी वस्तु है प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि तो सुति बोलते ना तद दूर है के अत्यंत समीप है इसलिए भी उपेक्षा किया होने पर भी अनुभव नहीं करते अनुभव करने पर भी ठीक ठीक से अनुभव इसलिए सुति में भी बताया भगवान भाई पश्चन नीचे पश्च्य मूढ़ा देखते हुए भी नहीं देते अनुभव करते हुए भी, भी नहीं कर रहे समीप तीसरा हेतु दिया इंद्रिया घात देखने के हमारा साधन है इंद्रियां जैसा वस्तु आपके सामने अंधे के सामने कोई पुष्प रख दीजिए गुलाब को अथवा कोई कमल क्या अंधे को देखेगा तो कहेंगे नहीं पर नहीं जैसा उल्लू है उल्लू के दृष्टि में सूर्य है नहीं एक एक बार क्या हुआ उल्लू के पास गया हमस, हमस तो निर्मल पवित्र मान गया और दोनों एक पेड़ में बैठ गए थे हंस ने कहा देखो कितना प्रकाश है एकदम प्रकाश तेज उल्लू ने कहा अरे बेवकूम अंधकार ही अंधकार कहाँ प्रकाश दिख रहे हैं हमसे ने कहा देखो थोड़ा आम खोल के तो देखो कितना प्रकाश है उल्लू ने कहा आम खोला है तो भी प्रकाश आई नहीं दोनों में वाद विवाद हो गया अभी निर्णय कौन करेंगे उल्लू ने कहा चलो हमारे सारे परिवार वहां बैठे उनसे निर्णय करेंगे तो उल्लू लेकर कहा दूसरा उल्लू के पास सारे उल्लू ने बोल दिया नहीं सूर्य नहीं सूर्य नहीं तो हमसे तो परास्त हो तो कहने का तात्पर्य है कि सारे उल्लू के समान है अज्ञानी का बहुमत है वस्तुओं देखने पर भी हम नहीं देख रहे उल्लू के समान जैसा वस्तु है किंतु उल्लू को वैसे ही हमारी दृष्टि उल्लू के समान ढक गई देखने पर भी उसको नहीं देखा बता तो देख रहे इंद्रिय घाता देखने का सामर्थ्य है वो घात हो गया था तो उसमें सामर्थ्य कुंडित हो गई वो भी एक कारण है और मनो अनवस्थान जैसा अभी आप स्वाध्याय सुन रहे क्या सुना महाराज पता नहीं मेरा मन बाहर गया था कहाँ गया था घर में गया था ये बताओ आपका मन में घर घर में मन गया कैसा गया बोलते, बोलते तो सब लोग बोलते मेरा मन बाहर गया था गया था क्या बाहर बोलते जाता ही मन ऐसा नहीं किंतु अस्वतंत्र बहिर्माना तालाब का जल है ना वो अपने आप बाहर नहीं जा सकता है उसको जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए अभी घर तक कौन सी इंद्रिया गई आपकी कोई नहीं हरिद्वार में गया था मेरा मन ये बताओ हरिद्वार में कैसा गया वो किसके द्वारा गया तो इसीलिए घर का विषय हम चिंतन कर रहे हैं चिंतन क्यों करते हैं हमारे अंदर एक संस्कार पड़ा है किसी वस्तु का अनुभव करने के बाद अनुभव तो समाप्त होता है उसके बाद वो तो अनुभव एक संस्कार छोड़ देता है और संस्कार के बाद उसमें भी दो संस्कार तो एक तो उद्बुद्ध तो संस्कार एक अनुद्बु उद्बुद्ध बोल दो प्रबल संस्कार उस प्रबल संस्कार के द्वारा हम स्मरण करते बार बार बार बार चिंतन करते लक्षण के संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति संस्कार से जन्य ज्ञान का नाम स्मृति उसको हम स्मरण कर रहे तो घर का बार बार बार बार चिंतन कर रहे है आरोप्य क्या घर में गया हनुमान यही अभ्यास है जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं अजमेर है। से स्वामीजा हूँ बड़ोदरा से बोलते आग्रह उतर आग्रह गया आगरा कोई आता है क्या आ रहे हमारी ट्रेन आगे कितना हम बोल रहे क्या आगरा आ गया कहना चाहिए था। ट्रेन अभी आगरा पहुंचने वाले कोई भी नहीं बोलते आगरा स्टेशन आ गया उतर वैसा ही मन चिंतन करता है हमारा अन्यत्र गया जैसा सत्संग सुन रहे मन किसी विषय में चिंतन करे तो क्या सुना पता वैसे ही हमारा मन अनात्मा विषय में गया है नाम रूप में गया है अष्टिभा को हमने छोड़ दिया मनो अनवस्थान मन कहात्र भटक रहे वस्तु हमारे पास है मिलेगा कहाँ से तो इसलिए मनो अनवस्थान होने पर भी वस्तु है उपलब्ध नहीं होता है और कारण कहा सऊक्ष आगे हम कल विचार करें